वाला है, है है, है है, का नहीं ना, नहीं। और कभी नहीं। नहीं। उसके रूप उसके ठीक अब यहाँ देखेंगे आप ये श्लोक बहुत प्रसिद्ध है और बहुत लोग इस पर कुछ न कुछ बोलता रहता है न असतः विद्यते भाव नावो ना भावो विद्यते अपनी दृष्ट अंत गति न असत विद्यते क्या होगा असतः भाव नावाद्य असतः क्या लिखा वास्त है वास्तव में अविद्यमान असतः है अविद्यमान हाँ तो अविद्यमान वस्तु का भाव नहीं होता है अविद्यमान वस्तु का अस्तित्व नहीं होता है जैसे घटा अस्थि घटा अस्थि कौन अस्थि घट है हाँ। तो घट में क्या, अस्तित्तु। अस्तितु। अस्तित्तु। अस्तित्तु। अस्तितु। क्या रहेड़ा? रहेड़ा? तो धर्म रहेगा अस्तित्व क्या रहेगा तो अस्तित्व धर्म विद्यमान वस्तु का है कि अविद्यमान वस्तु का है वक्त हो जाती है घटा अस्थि पटा अस्थि कहा जाएगा अस्थि घटपट को कहा गया तो अस्तित्व किसका का। वो घटपट कैसे है विद्यमान है तो विद्यमान वस्तु का अस्तित्व होता है अविद्यमान का अस्तित्व हाँ तो यहाँ पर जो भाव शब्द है वो अस्तित्व का वाचक है किसका वाचक है तो अस्तित्व का अर्थ होता है विद्यमानता क्या होता है तो विद्यमानता किसकी होगी विद्यमान की अविद्यमान की तो वही है कि अविद्यमान अस्तित्व तो नहीं होता है या अविद्यमान नहीं होती है पंक्ति लगाएंगे नियाद्यमान से न लिखा है ना आगे नर्थ है न अविद्यमान से न बाद में लिखा है ना और न ना कर्ज किया नद्यते हैं न श्लोक में नर्ज किया है भास्कार में नस्ती न विद्यते है ना अस्ति और भावहकार का अर्थ कर दिया भवनम और भवनम कर्ज कर दिया कर दिया अस्तिता अस्ति से भाव में प्रत्यय तल करेंगे तो अस्तित्व और त्व करेंगे तो अस्तित्व तो अस्तित्व और अस्तित्व दोनों का एक ही अर्थ है दोनों का तो जो जोतल प्रत्यय होते हैं भाव वर्ष में वो किससे होते हैं प्रातपरिक से होते हैं, हैं? किससे होते हैं और ये अस्थि क्या है अभी प्रातपरिक है क्या अस्थि तो क्रियापद है इससे कैसे हो जाएगा प्रत्यय क्रियापद से तो नहीं होते हैं ना भाव में जो तवा प्रत्यय होंगे या तो प्रातपति से होंगे या तो सुबंध से होंगे सष्टम सुबंध से होंगे कुछ तद्दीत प्रत्यय तद्दीत प्रत्यय सुबंध से होते हैं और जो स्वार्थ प्रत्यय होते हैं वो क्या होता है प्राकृतिक से हो जाते हैं लेकिन क्रिया से तो नहीं होता है प्रत्यय ना यहाँ पर क्या है कि वो तिगंत प्रतिरूपक अव्य है कैसा ये हाँ तिगंत प्रतिरूपक समझते हैं मतलब तिगंत के समान तिगंत के अस्थि तिगंत पर है अस्थि क्या ये तो उसके समान ये अव्य है ये तिगंत नहीं है बल्कि तिगंत के समान अव्य है तो इसको तिरंत प्रतिरूपक अव्य कहते हैं ठीक है तो पिगंध प्रतिरूपा गव्य होने से यह फरापरिक है और फरास्परिक होने से क्या है प्रत्यय हो जाएगा ठीक है इसका अर्थ है अस्तित्व नहीं होता है या विद्यमान वस्तु की विद्यमानता नहीं होती है अविद्यमान वस्तु का भाव नहीं होता है तो यहाँ पर ध्यान देंगे आप तो विद्यमान तो ये देखना अस्तित्व किसका होगा फिर विद्यमान वस्तु का तो अब यहाँ पर ऐसा लिखिए आप ये कालत्र अभाव ना कि कालत्र अभाव नास्ती तदेव सत्य लिखा यसे कालत्रय अपनी अभाव नास्ती तदेव जिस वस्तु का तीनों कालों में भी अभाव नहीं होता है उसे क्या कहते हैं सर? तो परमात्मा का किसी काल में अभाव होता है तो परमात्मा कैसा हो गया सर? सदव सोमे रिथित सृष्टि के पूर्व काल में एक सत परमात्मा ही था तो सत किसे कहेंगे जिसका तीनों कालों में अभाव नहीं होता उसको सत कहेंगे। फिर लिख सकते हैं सत भिन्नमसत और सत से भिन्न क्या है waffle, आपका असत है असत है तो अब ध्यान में न श्लोक में क्या है न अभावो विद्यते सता है ना कि सता अभाव आ न सत्य अभाव नहीं? नहीं, नहीं होता है सत का सत्य कहते हैं तीनों कालों में रहने वाली वस्तु को और तीनों कालों में रहने वाली वस्तु क्या है ब्रह्म तीनों कालों में रहने वाली वस्तु क्या है हाँ तो सत्य अभाव नहीं होता है सत का कभी अभाव हो सकता है सतकार है तीनों कालो में रहने वाला जिसको सदैव स्वामी राशि ऐसा स्तुति कहती है तो ध्यान देगा ना सतकार तीनों कालों में रहने वाला तो असत का क्या हो जाएगा जो तीनों कालो में यही है तो इसी दृष्टि से जो है ना शीत उष्णादी न असता असता से किया विद्यमान से, से क्या लिया उष्णादी अविद्यमान कौन उष्णादी तो अविद्यमान है अविद्यमान का क्या मतलब है तीनों कालों में नहीं रहने, नहीं, रहने वाले हैं तो रहते हैं है तीनों कालों में न रहने के कारण इसको असत कह दिया अविद्यमान कह दिया सत्य अर्थ है विद्यमान विद्यमान कर तीनों कालो में रहने वाली वस्तु ठीक है तो अविद्यमान का मतलब क्या हुआ कि तीनों कालो में नहीं रहता इसलिए असत कह दिया इसको अविद्यमान शीतूषणादि कारण सहित वस्तु का अस्तित्व नहीं है ध्यान देना शीतूषणादि या अविद्यमान कारण सहित शीतोषणादि का अस्तित्व नहीं है अविद्यमान कौन शीत उष्णादि जैसे शीत अविद्यमान शीतोषणादि का अस्तित्व नहीं है उसी प्रकार शीत उषणादि के कारण का भी अस्तित्व नहीं है क्योंकि जैसे शीत उष्णादी अविद्यमान है विद्यमान का क्या अर्थ है तीनों कालों में विद्यमान नहीं, नहीं, नहीं है वैसे शीत उष्णादी के कारण भी तीनों कालों में विद्यमान नहीं रहते शीत का कारण है जल और उष्ण का कारण क्या है तेज तेज है ना तो ये तीनों कालों में विद्यमान नहीं है क्योंकि देखना प्रलय के समय जिसको कहते है ना जो जो महाप्रलय होती है ना उसमें जल भी नहीं रहता है मालूम है ना पृथ्वी जल में लीन होती जल तेज में लीन होता तेज वायु में वायु आकाश में ऐसा सब एक क्या रहता है परमात्मा ही शेष रहता, तो रहता है तो अब क्या है मातले में जल भी नहीं रहेगा तेज भी नहीं रहेगा तो ये क्या है की तीनों वायु भी नहीं रहेगी वायु भी नहीं रहेगी आप सोचेंगे हम स्वास्थ्य कैसे है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 विद्यमान की अविद्यमान की, की होगी नहीं, नहीं। तो वही है। अविध्यमान कारण सहित अस्तित्व का नहीं होता है करता भी संभव कर क्योंकि प्रमाणों के द्वारा निरूपण करने पर कारण सहित शीतूषण आदि वस्तु संभव नहीं होती है या प्रमाणों के द्वारा निरूपण करने पर कारण सहित शीतूषण आदि वस्तु सिद्ध नहीं होती है मतलब यह है कि यदि प्रमाणों से निरूपण करें तो कारण सहित शीत आदि तीनों कालों में रहने वाले सिद्ध होंगे वही मतलब है यह। ये ये तात्पर्य लगाइए क्योंकि प्रमाणों के द्वारा निरूपण करने पर कर, कारण सहित शीतनादि सत वस्तु संभव नहीं है divine, कैसे वस्तु संभव नहीं है सत, सत वस्तु संभव नहीं सत का क्या अर्थ है तीनों कालो में रहने वाले संभव हाँ तो सत का तीनों कालो में विद्यमान और उससे भिन्न को असत कहेंगे जो तीनों कालों में विद्यमान नहीं है उसे क्या कहा असत अच्छा कहा है अच्छा तो ये संभव नहीं है ना शीत उष्णादी सद वस्तु संभव नहीं है या शीत संभव नहीं है या शीत सिद्ध नहीं होता ऐसा भी कह सकते क्यों ही क्या विकारा क्यूँकी शीत उष्णादी विकार है शीत क्या है या कारण सहित शीर्ष को ले लेना क्योंकि कारण सहित शीत क्या है विकार है और विकार हमेशा नहीं रहता है विकार आया उ विकार आया और गया।, गया हाँ तो अब देखना बात है ना कि भगवान ने शीतृष्ण सुख दुख को सहन करने को कहा है चौदहवे में इस श्लोक में कहा और पंद्रह में कहा कि जो शीत सुख दुख को सहन करता है वही मोक्ष पाने में समर्थ होता है है जो सहन ही नहीं कर सकता है मौसम की अनुकूलता प्रतिकूलता को साधना क्या करेगा तो शीत आदि को सहन करना क्यों उचित है वो इसमें बताया गया क्यूँकी वो असत पदार्थ है तो उसके लिए चिंतित मत हो सहन कर जो जो क्योंकि इस साह, साह से क्या लेना है हाँ सकारणम शीतोषणाली कारण सर शीतोषणाली विकार है विकार एक जैसा रहता है आने जाने वाला होता है क्यूँकी शीतोषणाली विकार है चाह विकारा व्यविचरित और विकार व्यविचरित होता है या विकार व्यविचार को प्राप्त होता है मतलब विकार बदलता रहता है विकार बदलता रहता है एक दिशा नहीं रहता है विकार बदलता रहता है एक दिशा नहीं रहता है परिवर्तित होता रहता है अब ध्यान देना इसे मिट्टी है ना तो मिट्टी मिट्टी देखो पहले मिट्टी को तो टूटते है ना तो मिट्टी को क्या कहेंगे उसमें चून है और फिर पानी से उसको भिगोएंगे तो क्या बन जाएगी पिंड पिंड या लोस्ट कहेंगे और उससे फिर क्या बन जाएगा घट बन जाएगा और तो घट फूट कर टुकड़ा बन जाएगा कपाल तो मिट्टी पर थोड़ा दृष्टिपात करिए मिट्टी कभी चून है कभी पिंड है कभी घट है कभी कपाल क्या क्या नाम हुए मिट्टी के चून चून, है, पिंटा, पिंटा और तो जब चून है, तो उसमें भी चूनक अवस्था है और पिंड होने पर पिंड और घट होने पर और कपाल होने पर तो ये सभी उसमें चूनत पिंड घटक और कपाल ये क्या है ये विकार है ये क्या है ये और विकार एक जैसा रहता है जैसे कभी विकार उसमें क्या है चूनत्व और जब वो पिंड बन गयी तो चूनत तो रहा अच्छा और पिंड के बाद में जब घट बन गया तब पिंड तो रहेगा नहीं। और कपाल होने पर घटा तो रहेगा नहीं नहीं नहीं। तो विकार क्या है कि वे विचरित होते रहते हैं बदलते रहते हैं, हैं और जो क्या है कि घटादी जो आकृतियां हैं तो वो घटा ये आकृति किसमें देखना ये सभी विकार किसमें मिट्टी में विकार किसमें है तो मिट्टी में, मिट्टी में कोई परिवर्तन नहीं होता है परिवर्तन किसमें होता है विकारों में उसी प्रकार एक परमात्मा जो सबका अध्यान है उस परमात्मा में कोई परिवर्तन नहीं है ये विकार जो है ना प्रकृति के होते रहते हैं माया के और परमात्मा में कोई परिवर्तन होता नहीं हो तो अविकारी है तो यहाँ ये बताते हैं भाष्यकार जैसे कि जो घटादी आकृतियाँ हैं तो चक्षु के द्वारा आप निरूपण करिए कि घटादी आकृतियाँ मिट्टी से अतिरिक्त उपलब्ध होती है घट आकृति किसमें है मिट्टी में पिंड आकृति किसमें है okay. मिट्टी में पर मिट्टी से अतिरिक्त कोई आकृति उपलब्ध होगी तो मिट्टी से अतिरिक्त जो उपलब्ध नहीं होता है वो क्या हो जाएगा असर वो क्या हो जाएगा आगे बताएंगे इसी प्रकार परमात्मा से अतिरिक्त ये जगत उपलब्ध नहीं होता इसलिए जगत ऐसा हो जाएगा असर हो जाएगा पंक्ति लगाएंगे यथा आकृति व्यक्ति नहीं यहाँ हाँ देखिये यहाँ आकृति तो व्यक्ति में रहती है घटित आकृति व्यक्ति में नहीं व्यक्ति का जैसे देखना अनेक गाय आप देखिए तो गाय व्यक्ति तो अलग अलग हो गए पर उनकी सकल सूरत एक जैसी है उन सकल सूरत मतलब आकृति तो एक जैसी है व्यक्ति भिन्न भिन्न है प्राकृति जैसी एक जैसी है सभी मनुष्यों की आकृति एक जैसी है पर मनुष्य भिन्न भिन्न है तो सभी घटे तो भिन्न भिन्न हो जाएंगे आकृति उनकी एक जैसी हो जाएगी आकृति किसमें है मिट्टी में है तो मिट्टी से अलग आकृति का निरूपण नहीं, नहीं कर सकते हैं लगाइए जैसे जैसे चक्षु के द्वारा निरूपण करने पर घटादी आकृतियाँ मिट्टी से अतिरिक्त उपलब्ध न होने के कारण असत होती हैं। मिट्टी से अतिरिक्त उपलब्ध न होने के कारण जैसे चक्षु के द्वारा निरूपण करने पर घटादी दी आकृतियाँ मिट्टी से अतिरिक्त उपलब्ध न होने के कारण असत होती है लग गया उन आकृतियों का कारण मिट्टी ही है ना तथा सर्वो विकारा उसी प्रकार से संपूर्ण विकार है संपूर्ण विकार कारण से अतिरिक्त उपलब्ध न होने के कारण असत होता है संपूर्ण विकार कारण से अतिरिक्त उपलब्ध न होने के कारण असत होता है अच्छा उनको जान ठीक समय हो गया कल करेंगे ओम पूर्ण मदम पूर्ण पूर्ण पूर्ण पूर्ण पूर्ण